श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध अथाष्टमोध्याय सगर चरित्र श्रीशु कुवाच हरि तो रोहित सुत विनिर्मित चंपापुरी सुदेव तो विजयो यसात्मज श्री सुखदेव जी कहते हैं रोहित का पुत्र था हरित हरित से चंप हुआ उसी ने चंपा परी बताई थी चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय था भरूको वन महात विजय का भरुक भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया वृद्धम तम पंचताम प्राप्त महिष्यनो मरिष्यम जानता प्रधावंतम निवारिता वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई परंतु महर्षि और को यह मालूम था कि किसी गर्भ है इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया आज्ञा यहा सपत्नी फिर गरो दत्तोधसा सह सहते नहीं वसन जातः सगराक्ष महायसाह जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ घर अर्थात विष दे दिया परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया का सगर बड़े यशस्वी राजा हुए सगरश्चक्रवर्त्या से सागरोस्त यलजान जवानाक्ष का हय वर्बरा नधीत गुर्वाक्यक्रे विकृतवेशन मुंडाक्षमश्रुधरा का मुक्त कै साध मुंडितान् सगर चक्रवर्ती सम्राट थे उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद कर समुद्र बना दिया था सगर ने अपने गुरुदेव और आज्ञा मानकर कर तालजंग यवन शक है है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया बल्कि उन्हें विरूप बना दिया उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुड़वा दिया अनर्वासम का से अब्वास सोपरा शोष में धैर्यजतरदसुरात्मक और वोपदेषयोग हरिमात्मीश्वर तस्ोस्रेष्ठ पशु यज्ञ जहारास्व पुंदर कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी पहनने की नहीं और कुछ को केवल लंगोटी पहनने की ही कहा ओढ़ने को नहीं इसके बाद राजा सगर ने और व ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया सुमत्या पितुरादेशन महिम उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़ों के लिए सारी पृथ्वी छान डाली जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला प्रागुदित केण्यताल्यता ठष्टि सहसन उदाधा अभि यूरू में सधा मुदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया घोड़े को देखकर वे साठ हजार राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चिराने वाला चोर है देखो तो सही इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है यह पापी है इसका मार इसे को मार डालो मार डालो उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली स्व शरीर आग्निनाथावन महेंद्र तहति क्रम भस्म भवन क्षणाद इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया इस तिरस्कार के फल स्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी जैसे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए न साधु आधो मुनिकोपर पुत्रा नृपेंद्रपुत्रा इत सत्वधाम कथम तमो रोषमयम विभाव्यते जगत पवित्रात्मनिखे रजो भूव परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए ऐसा कहना उचित नहीं है वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है यसेख्य मई दृढ़ मुख्ये दुर्त भृत्युपथम पथं पर परात्मभूतस्य कथं मत यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है इसके पार जाना अत्यंत कठिन है परंतु कपिल मुन्न ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं स्वयं परमात्मा हैं उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र इस प्रकार की भेद-बुद्धि कैसे हो सकती है यो समंजस केन्यान पात्मज तस् पुत्रों सुमान पितामहितेर सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र हुआ था असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता असमंजस आत्मान दर्शयन समजन समंजसम जाति स्मर पुरा संगाद योगी योगाद्विचालिता आचरण गर्तम लोके जाति नाम कर्म विप्रियम सरजाम क्रीड तो बालान प्राश दुद्वेज यजनम असमंजस पहले जन्म में योगी थे संघ के कारण वे योग से विचलित हो गए थे परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिससे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते यहां तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयों में डाल देते इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था एवं मृत परित्यक्त पिता स्ने दर्शित्वा ततो यजहु। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया तदनंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखा कर वे मन में चले गए अयोध्या वासना सर्वे बालकान पुनरागता मेरे मिरे राजा चाप्यन्व तप्यता अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ अंशुमान चोदि तोहरा जा रंगान्वेषण पृव्य खा था अनुपथम भस्मांति धजे हजम इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़ों को देखा तत्रासी नमिमेक्ष कपिलाम अस्तौत समाहत मनाह प्रणतो महान वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनिष बैठे हुए थे उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की अंशुमान वाचम न पश्यति परमात्मो जनो न बुद्ध तेद्यापि समाजयुक्ति कुतो परे तस् मन सरि रधि ही विसर्गश श्रेष्ठाव प्रकाशाह अंशमान ने कहा भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते देखने की बात तो अलग रही वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए हम लोग तो उनके मन शरीर और बुद्धि से होने वाले सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं ये देह भाजस्त्रिगुण प्रधान गुणाविप्यन्त्युतवा मोहित चेतन चेतसस्ते विदुष संस्थम न बही संसार के शरीरधारी सत्वगुण रजोगुण या तमो प्रधान है वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुण में पदार्थों विषयों को और सुसुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते तम ताम अहम ज्ञान स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद सनंदनाध्यय मुनिर्विभा्यम कथम भी मूढ़ परिभाव झाबी आप एक रस ज्ञान हैं सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं माया के गुणों में ही भुला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूँ प्रशांत माया गुणकर्मलिंग अनाम रूपम सदसद विमुक्त ज्ञानोपदेशय गृहीत नमा महे ताम पुराणम माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं न तो आपका नाम है और न तो रूप आप में न कार्य है और न तो कारण आप सनातन आत्मा है ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है हम आपको नमस्कार करते हैं तन्मायाचते लोह के वस्तु बुद्धिया गृह भ्रमती काम लोभ ईष्या मोह विभ्रांत चेतस प्रभो यह संसार आपकी माया की करामात है इसको सत्य समझकर कर काम लोभ ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने भटक लगता है लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं सर्वभूतात्मन काम मोहपासो सर्वभूता दर्शनाथ समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है श्री शुकुवाच इत्थम गीता भगवान कपिलो मुनि अंशुमन तुवाचेद अनुगृहृप श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा श्री भगवान अश्वोय नियता पितामह पशुस्थव इमे च पितरोदग्धा गंगा ने तरत श्री भगवान ने कहा बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है इसे तुम ले जाओ तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है तम परिक्रम्य शिषा प्रसाद है मनयत सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषम समापयत अंशमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की राज्य मन सुमतिस्पृहो और वो उपष्ट मार्गे न ले भे तब राजा सगन ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रिय एवं बंधन मुक्त हो गए उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम्पर की प्राप्ति की इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सहितायाम नवम स्कंधे सगरोपाख्यामोध्याय